ओ नमो भगवते वादेवाय नमोदेवा नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाया श्री भक्ति भक्तिरसा सिंधु प्रथम विभाग पूर्व विभाग उसमें प्रथम लहरी भक्ति सामान्य उसमें हम भक्ति के छह लक्षणों का की चर्चा कर रहे हैं और अज्ञातिमीरां ज्ञाजन शलाकया चक्षुर उन्मीलिता तस्में नहा श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितूतले स्वयं रूप कदम हम ददा स्वदाक वंदेहमं श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरून वैष्णवाम साग्र जा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यमं श्रीराधापादगण लिता श्री विशाखान्ता श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनंद्रीअदाधर श्रीवासादिधक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रूपाद इसको के संस्थापक के द्वारा तो भक्ति के छह लक्षणों की हम चर्चा कर रहे हैं शुरुआत में मैं पांच मिनट हमेशा पुनरावृत्ति करता हूं जिससे वो जो विषय चल रहा है वो जो थीम चल रही है वो दृढ़ हो जाए अपनी हृदय में और पीछे का जो पड़ा है उससे आज का जो विषय है वो संबंधित हो जाए तो छह लक्षण जो शुद्धा भक्ति के बताए जो अन्य आप लिया शून्यम ज्ञानकर्माद अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशील भक्तिरुत्तमा जो साधन भाव और प्रेम ये तीनों स्तर के ऊपर शुद्ध भक्ति होती है तो उसके छह लक्षण बताए क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सांद्रानंद, विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षि ये छह लक्षण उसके बताए जिसमें से साधना भक्ति के स्तर पर प्रथम दो लक्षण प्रकट होते हैं क्लेशाग्नि और शुभदा भाव भक्ति के स्तर पर और दो लक्षण ऐड हो जाते हैं इसमें अर्थात भावभक्ति में चार लक्षण होते हैं क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभ और जब प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है कोई तो उसमें भक्त, शुद्ध भक्ति के छह लक्षण प्रकट होते हैं क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सान्द्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षणी तो लक्षणों को विस्तार में रूप गोस्वामी इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं और इसमें पहला क्लेश अग्नि है सभी क्लेशों को दूर करने वाले तो क्लेश होते हैं भौतिक रूप से पाप कर्मों के कारण पाप कर्मों के फलों के कारण पापम पापम से क्लेश होता है और वो पाप कर्म के फल पाप करने पाप क्रियाओं से आते हैं हम जब पाप करते हैं तो उसके फल प्राप्त होते हैं ये पाप क्रियाएं पाप करने की इच्छा से उत्पन्न होती है जिसको बीज कहते हैं तद और ये पाप करने की इच्छा अविद्या से उत्पन्न होती है भगवान के साथ हमारे संबंध जो है हमारा जो संबंध है उसको भूल जाने से और अपने आप को इस भौतिक शरीर मानने से जो कि मिथ्या अहंकार बन जाता है तो मिथ्या अहंकार यहां अविद्या से पाप करने की इच्छा पाप करने की इच्छा से पाप क्रिया और उससे पाप के फल और उससे हमारे दुख आते हैं हमारे सभी दुख इस प्रकार से आते हैं तो भक्ति है वो अविद्या को ही हटा देती है पूर्ण रूप से हमको वास्तविक अहंकार में स्थापित कर देती है कि मैं कृष्ण का दास हूं इसलिए भक्ति क्लेशों को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देती है इसलिए इसका एक गुण है शुद्ध भक्ति का क्लेश अग्नि फिर शुभदा शुभ देने वाली है भक्ति इस विषय में भी हमने देखा कि कैसे प्रमाणों के साथ देखा कि कैसे भक्ति परम शुभ देने वाली है सबको तो शुभदा के अलग अलग भाग हैं शुभ के उसमें से सबसे मुख्य भाग शुभ प्रदत्व सुख प्रदत्वम सुख प्रदान करता है और सदगुण आदि सदगुण सदगुण प्रदान करती ये भक्ति। और सभी जीवों को का कल्याण करती है तो इसको हमने पूरा विस्तार में देखा कि सभी जीवों का वास्तविक कल्याण मात्र और मात्र भक्ति से हो सकता है और किसी वस्तु से नहीं और किसी भी क्रियाओं से नहीं ना योग से ना ध्यान से ना ज्ञान से ना भौतिक भोग से बहु भौ, भौतिक भोग की वस्तु प्रदान करे तो भी परम कल्याण नहीं होता है तो उसके विषय में हम सब चर्चा किए कि कैसे तीन प्रकार के सुख होते हैं वैषयिकम ब्राह्मम और ईश्वरम विषय सुख ब्रह्म में लीन होने का सुख और भगवान की भक्ति करने का सुख तो इनमें से ब्रह्म में लीन होने का सुख और विषय वैषयिक सुख ये दोनों चतुर्वर्ग में आते हैं वैषयिक सुख धर्म अर्थ काम और ब्रह्म में लीन होने का सुख मोक्ष तो ये चतुर्वर्ग में आता है लेकिन भक्ति इन सब सुखों से परे है तो दो विभाग है उसमें एक तो ये सब सुख भक्ति करने से अपना प्राप्त होते हैं उसके लिए भक्ति को किसी और विधि के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है ब्रह्म सुख यदि चाहिए तो लोग ज्ञान योग का अनुशीलन करते हैं वैश्य का सुख चाहिए तो लोग कर्म कांड करते हैं जिससे स्वर्ग लोग जा सके और विषय भोग कर सके या तो योग पद्धति करते हैं जिससे उन लोग को योग सिद्धि प्राप्त होती है और वो योग सिद्धि से वो विषयों को भोग सकते हैं तो वैसे सुख योग और कर्मकांड से प्राप्त होता है ब्रह्म में लीन होने का सुख ज्ञान योग से प्राप्त होता है लेकिन भक्ति से ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं ये दोनों भक्ति भी प्राप्त करा सकती है भक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं है किसी भी प्रकार का सुख प्रदान करने के लिए ये दोनों सुख जो है ब्रह्म में लीन होने का अर्थात मुक्ति सुख और वैश्य सुख ये तो भक्ति के आनुषंगिक फल है इसको तो भक्त नहीं चाहता है कभी भी तो भी मिल सकते हैं भक्ति की शक्ति इतनी है तो इसलिए सुख प्रदत्व में भक्ति ही सब प्रकार के सुख प्रदान कर सकती है इसलिए परम शुभदा है यदि आप भौतिक सुख के लिए भी शुभ के विचार करें तो वो भी शुभ देती है भौतिक शुभ देती है मुक्ति का शुभ देती है और भक्ति का शुभ देती ही देती आध्यात्मिक शुभ सुख देती है तो इसलिए यह सुख प्रदत्व तो भक्ति एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सुख प्रदाय है सभी प्रकार का सुख प्रदान करती है इसके अलावा ये तो शुभदा उसमें आया तो इसलिए संसार का भला करने के लिए कल्याण करने के लिए भक्ति ही एकमात्र एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा कल्याण प्रदर्वश्रेष्ठ कल्याण का है कि पूरे संसार का आपको भौतिक रूप से भी कल्याण करना हो तो भक्ति प्रचार करो सबको मोक्ष दिलवाना हो तो भी भक्ति प्रचार करो और शुद्ध भक्ति के लिए दिलवाने के लिए वास्तव में भक्ति प्रचार किया जाता है और ये व्यावहारिक भी है ये भी हमने देखा एक तो है कि ये परम कल्याण देता है इसका फल परम कल्याणकारी है और दूसरा है कि ये व्यावहारिक है कि भक्ति ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जो हरेक जीव के पास पहुंच सकती है वो किसी भी स्थिति में हो और उसमें भी विशेष श्रवण और कीर्तन ये हरेक जीव के पास पहुंच सकता है इसलिए व्यावहारिक रूप से यही एक पद्धति है जो हम पूरे संसार में फैला सकते हैं भूखों को खाना खिलाना है तो पूरे संसार में फैल नहीं सकता है बहुत उसमें वो अव्यवहार है सबके पास वो नहीं पहुंच सकता है इस तरह से योग है ज्ञान है ये सब अव्यावहारिक है सब लोग इसको पालन नहीं कर सकते किंतु भक्ति सब लोग पालन कर सकते हैं अब इसी सुख प्रदत्व में इसका एक भाग था भक्ति से सब प्रकार के सुख प्राप्त होते वैश्विकम ब्राह्मम और ईश्वरम ईश्वरम मतलब भक्ति का सुख किंतु भक्ति का वास्तविक जो फल है वास्तविक जो सुख है वो भक्ति सुख है बाकी दोनों जो सुख है वो सुख कहीं ही नहीं जाते हैं ब्राह्मण सुख और वैश्य सुख इसलिए जो भक्ति में स्थित हो जाते हैं पूरी तरह से वो मोक्ष से उत्पन्न सुख भी उसके लिए लघु हो जाता है मोक्ष लघुताकृत तो ये जो भक्ति है वो मोक्ष को भी लघु कर देती है ये हमने पिछली बार देखा मोक्ष लघुताकृत मोक्ष को लघु करने वाली मोक्ष से उत्पन्न आनंद को लघु करने वाली तत्साक्षात्ना तो लादा विशुद्धादी से तस्थ्य में सुखानी गोश्त पदा ब्राह्मण जगत गुरु की भुक्ति और मुक्ति दोनों के सुख को तुच्छ कर देती है ये भक्ति की विशेषता है तो वो भी हमने देखा कल योग से उत्पन्न वैश्विक सुख के विषय में हम चर्चा करना रह गया था जो शिलूपात अपने भक्ति में करते हैं उसकी चर्चा तो उसको थोड़ा एक बार पढ़ जाएंगे सफल योगियों द्वारा प्राप्त होने वाली योग सिद्धियां आठ हैं। आप लोग बातें मत करो। पे डिस्टर्ब शांति से बात चोर से नहीं वास्तविक सफल योगियों द्वारा होने वाली योग सिद्धियां आठ हैं। अणिमा सिद्धि वह शक्ति है जिससे जिसके बल पर वह इतना सूक्ष्म बनता है कि वह पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो सकता है आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा भी हम पत्थर में प्रविष्ट हो सकते हैं क्योंकि पहाड़ों के भीतर नाना प्रकार के मार्ग खोजे जा सकते हैं अतएव अणिमा सिद्धि जो कि पत्थर के भीतर घुसने का प्रयास करने की योग योग्य है भौतिक विज्ञान ने भी प्राप्त कर ली है इसी तरह योग सिद्धियां भौतिक कलाएं हैं उदाहरणार्थ एक योग सिद्धि ऐसी भी है जिसमें इतना हल्का बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है की मनुष्य वायु में या जल में तैर सकता है इसे भी आधुनिक वैज्ञानिक प्राप्त कर चुके हैं वे वायु में उड़ते हैं, जल भी भी की तरह सतह परिधियों की तुलना से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानी भी उन्ही सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील है अतवा योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं, नहीं रह जाता एक बार एक जर्मन विद्वान ने कहा था कि तथाकथित योग सिद्धियां आधुनिक विज्ञानी जनों द्वारा पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं अतः मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता उसने बुद्धिमानी यह की वह भक्ति योग द्वारा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझने के लिए भारत आया हाँ विभिन्न योग सिद्धियों में कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें भौतिक विज्ञानी अभी तक विकसित नहीं कर पाए उदाहरणार्थ योगी सूर्य के किरणों के सहारे सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है यह सिद्धि लजिमा कही कहलाती है इसी प्रकार कोई योगी अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है यद्यपि आधुनिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयानों की सहायता से चंद्रमा की यात्रा करते हैं किन्तु उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जबकि योग सिद्धि से युक्त व्यक्ति अपना हाथ पसार कर अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है यह सिद्धि प्राप्ति कहलाती है इस प्राप्ति सिद्धि से योगी न केवल चंद्रमा को छू सकता है अपितु वह अपने हाथ को कहीं तक बढ़ाकर जो चाहे सकता है, किसी स्थान से हजारों दूरी पर बैठ कर चाहे तो वहां के बगीचे से फल खा सकता है, प्राप्ति है। इस विषय में श्री उपाय अपने प्रवचनों में बताते हैं कि उन्होंने ऐसा व्यक्ति देखा है एक जादूगर था जो अः कश्मीर से आ, ताजे अनार तोड़ करके तोड़के ले कलकत्ता में उसको बताएं क्या चाहिए तुमको मुझको कश्मीर का अनार रखाना है ठीक है ऐसा करके तोड़ के ला के दे देता था लो कश्मीर से अनार अभी अभी टूटा हुआ है पेड़ से उसकी वो सिद्धि थी कहीं से भी कुछ ला करके रख सकता है अब सोचो हम हमारी ये सिद्धि आ जाए तो हम क्या करेंगे डीमार्ट में जाकर के इधर बैठे बैठे फिर क्रूजर की जरूरत नहीं है नित्यानंद कृष्ण प्रभु लिस्ट ले लेंगे सबकी और फिर इधर बैठे बैठे जो जो चीज जहां जहां अच्छी मिलती है पूरे भारत में वहां से लेकर के आ जाएंगे इधर से ये लेकर के आगे बोल सब कुछ इधर आ जाएगा सीधा उनके घर में और सब लोगों को मिल जाएगा तो ये सिद्धियां हैं अब सोचिए इससे इस जगत में रह करके इसी मनुष्य जीवन में रह करके कितना भोग कर सकते लोग यदि ये सिद्धियां है तो और भोग करा भी सकते जिनके पास ये सिद्धियां नहीं उनको भोग करा सकते है रसगुल्ले लेकर के आते थे जादूगर एक के समय क्या नाम था उनका केलाल केलाल था कुछ था सरका, सरकार सरकार सरकार जादूगर का नाम था बंगाली यहां पर हमारे भी सरकार है पीसी सरकार तो एक आदमी था जो अपने को भगवान बताता था और वो ऐसे ही इसके पास ऐसी सिद्धि थी कहीं से भी कुछ भी लाकर दे सकता है ऐसी सिद्धि थी तो पीसी सरकार तो जादूकर था उसको पता है इसके पास सिद्धि है और ये अपने आप को भगवान बोलता है वो खुद अपने आप को भगवान नहीं कहता था पीसी सरकार उसको पता था केवल योग्य सिद्धि है तो उसके साथ उसने चर्चा की उसके आमने सामने है। तो पीसी सरकार ने उसको बोला कि मुझे रसगुल्ले चाहिए यहां से तो उसने रसगुल्ले ला के दिए ये जो अपने आप को भगवान बोलता था उसे। तो पीसी सरकार ने एक खाया बोला ए, इसमें तो मजा नहीं है बहुत ही बासी रसगुल्ला है उसने खुद रसगुल्ले ला के दिए इधर से ये देखो ये उससे ज्यादा अच्छे रसगुल्ले तुम अपने आप को भगवान बोलते हो तुमसे बड़ी सिद्धि तो मेरे पास है लेकिन मैं भगवान नहीं बोलता हूँ ऐसा करके उसको हराया था जैसे कुछ योग सिद्धि प्राप्त करके लोग अपने आप को भगवान भी समझने लगते हैं, तो ये प्राप्ति सिद्धि है, कोई बड़ी बात नहीं है योग साधना के मार्ग में सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे हम योग सूत्र भी पढ़े तो वहां पे दिया है कि सिद्धि की अवस्था आती है जब ऐसी ये सब अष्ट सिद्धियां और ये सब प्राप्त होता है और ये जो योगी है उसको लुभाने के लिए है कि वो योग की समाधि तक नहीं पहुंच पाए इसी में उलझ करके रह जाए इसलिए ये योग सिद्धियां प्राप्त होती है कि उसमें से वो आकर्षित होकर के योग सिद्धि को ग्रहण कर ले और समाधि में आगे नहीं बढ़ पाए यहीं पर भोग में लग जाए योग सिद्धियों से योग सिद्धि भोग कराने के लिए होती है तो इसलिए इससे विचलित नहीं होना है ऐसा वहां पे आता है कि योगी इन सिद्धियों से विचलित नहीं हो क्योंकि तो यह भौतिक है ये चीज भौतिक चीजें दिलाती हैं तो ये प्राप्ति सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि में क्या है कि कठिन कार्य है लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुसार असंभव नहीं है जैसे चंद्र को छूना यदि किसी का हाथ उतना लंबा है तो छू सकता है चंद्र को प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं है या कश्मीर से कुछ लेकर के आ गए प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं है लेकिन ऐसी भी सिद्धियां हैं जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध भी कार्य करा सकती है जैसे विश्वामित्र ने मनुष्यों को पेड़ पे उगाना शुरू किया पेड़ पे जैसे फल लटकते हैं ऐसे मनुष्य पेड़ पे उगने लग गए मनुष्य पेड़ पे लटकेंगे ऐसे और फिर नीचे आ जाएंगे तो ऐसा पेड़ बनाया विश्वामित्र ब्रह्मा जी ने बोला भाई तुम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध क्यों कर रहे हो है, तुम तुमने सिद्धिया लेकिन ऐसा मत करो फिर विश्वामित्र ने छोड़ दिया वो कार्य ठीक है चलो ये पेड़ में मनुष्य नहीं हो गंगे तो वो आधे रह जाएंगे मनुष्य का पूरा उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा विका, विकास नहीं होगा तो वो बना नारियल का पेड़ नारियल के पेड़ में छोटा सा रह जाता है वो मनुष्य का एकदम शुरुआत का भाग है उसकी दो आंखें होती है एक चोटी होती है और उसके अंदर जो भी पानी है वो हमारे शरीर में जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ण कर सकता है वो पूर्ण आहार है नारियल का पानी उसको आप बोतल की तरह चढ़ा सकते हो खून में सीधा जैसे हम आईवी चढ़ाते हैं ना इंट्राविन ग्लूकोज के बातले चढ़ाते हैं हॉस्पिटल में तो उसको उसी तरह से खून में डाल सकते हो पूरा वो इतना मतलब खून ही ऐसा समझिए मनुष्य का तो वो विश्वामित्र के पास इतनी सिद्धि थी उस विश्वामित्र ने कुछ ब्रह्म, ब्रह्मांड भी बनाया अपना उस तरह से उतनी सिद्धि थी उनके पास वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर के भी कार्य कर सकते तो उसको एक और कहते कामा या ये नाम से जाना जाता है आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसे नाभिकीय हथियार तैयार कर लिए हैं जिनसे वे इस लोक के किसी नगण्य भाग को विनष्ट कर सकते हैं किंतु ईशिता सिद्धि के द्वारा योगी केवल अपनी इच्छा अनुसार किसी संपूर्ण लोक की सृष्टि और उसका संहार कर सकता है अन्य सिद्धि वशिता है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है आप सोचिए ये सिद्धि यदि आ गई हमारे पास तो हम भक्ति कितनी करेंगे ये सोचने की बात है ये सिद्धियां मान लो इसमें से कोई भी सिद्धि हमारे पास आ गई तो हम क्या करेंगे कितनी भक्ति करेंगे किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है वशीता सिद्धि आ गई तो तो हम तो वश में करने लगेंगे अपना काम कराने लगेंगे इधर बैठे बैठे मान लो कृषक है कोई तो लोगों को वश में करके खेती कराने लगे या तो जिसके पास धन है उसको वश में करके सीधा धन ही ले लेगा यह एक प्रकार का वशीकरण है जिसे रोक नहीं रोका नहीं जा सकता कभी कभी यह देखा जाता है कि इस वशीता सिद्धि में थोड़ी सी पूर्णता प्राप्त योगी लोगों के बीच में जा करके उत्पटांग बातें करता है उनके मनों को वश में करता है उनका शोषण करता है और उनका धन लेकर चंपत हो जाता है तो बहुत लोग हैं ऐसे जो ऐसे लोग कई हैं जो बातें जब बोलते हैं तो हम सुनते तो लगता है इसमें तो ये इतना मशहूर क्यों है इतना प्रचलित क्यों है लोग इसके पीछे पागल क्यों है इतना ये तो बकवास बोलता है लेकिन वो लोगों को वश में कर पाता इसलिए लोग उसके पीछे पागल होकर के दौड़ते हैं सब अपना धन लुटा देते हैं एक अन्य योग सिद्धि प्राकाम नामक है इसके द्वारा किसी भी इच्छित कार्यों को किया जा सकता है उदाहरण आंख में जल को प्रविष्ट कराकर जल को पुनः आंख से निकाला जा सकता है इच्छा मात्र से ऐसे अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धि कामावसायता कहलाती है यह भी जादू है किन्तु प्राकाम्य शक्ति प्रकृति के दायरे में ही अद्भुत प्रभाव दिखलाती है जबकि कामावसायता द्वारा प्रकृति के विरुद्ध असंभव कार्य प्रकृति के विरुद्ध असंभव कार्य करके दिखाया जा सकता है निसंदेय ऐसी भौतिकतावादी योग सिद्धियों को हस्तगत करके प्रचुर मात्रा में क्षण भरंगुर सुख प्राप्त किया जा सकता है तो ये सब योग सिद्धियां भी बहुत भोग देने के लिए है और ये योग सिद्धियां देख करके भी हम अचंभित हो सकते है किन्तु ये योग सिद्धियां हमको भक्ति से विमुख कर देती हैं। और इनसे उत्पन्न भी जो भी सुख है आपको लगेगा ये बड़ा काम है नहीं पानी के ऊपर कोई आदमी चल रहा है या हवा में उड़ रहा है मान लो यहाँ पे नंदग्राम में से कोई एक आदमी हवा में उड़ने की सिद्धि प्राप्त कर ले तो बहुत लोग देखने आएंगे भाई बहुत लोग देखने के होते कि हम लोग भी देखेंगे वो सिद्धि प्राप्त हो गई तो वो सिद्धि से वो भ्रमित हो करके हो सकता है कि की वाहवाही बटोरने बतो, में लग जाए लोगों की जब करता करता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे आजू बाजू लोग हैं तो फिर उड़ने लगेगा यहाँ लोग मेरे तरफ देखेंगे देखो तो उड़ के जब करता है या तो ऊपर ऐसे यहाँ पे उड़ता उड़ता जब करेगा देखो मैं उड़ सकता हूं उसका जब हो रहा, रहा है कि दो लोगों को दिखा रहा है कि उड़ रहा है ऐसा हो सकता है तो ये सिद्धियां भ्रमित कर देती है उससे प्राप्त क्या हुआ वो सिद्धि से वो सिद्धि से क्या प्राप्त हुआ प्रतिष्ठा और लाभ लोग लो पैसा देख करके देखने आएंगे तो पैसा प्राप्त हुआ उससे वही चीजें प्राप्त हुई जो योग सिद्धि नहीं होती तो भी प्राप्त हो सकती थी प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती थी पैसा प्राप्त हो सकता था योग सिद्धि नहीं होती तो भी प्राप्त हो सकती थी अब योग सिद्धि है तो प्राप्त हो गई तो मतलब उस उसको केवल अलग प्रकार से किया फल तो वही कमी रहा इंद्रिय भोग तो उससे कुछ लाभ नहीं उससे वो पैसे ही कम सुख में ही आता है आधुनिक भौतिक प्रगति की चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खता सोचते हैं कृष्णा भवन अमृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है मेरे पास तो सुंदर आवास परिवार तथा विलासी जीवन है मैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से सुखी हूं। ये लोग नहीं जान पाते सुख सुविधाओं से कि, कि ये कैसी भी ये लोग ये नहीं जान पाते कि ये किसी भी क्षण अपनी इस भौतिक दशा से बाहर फेंके जा सकते हैं अज्ञान वे ये नहीं जानते कि असली जीवन शाश्वत होता है शरीर का सुख सुख भोग भोग जीवन लक्ष्य नहीं है, किंतु अज्ञान के कारण भौतिक की चकाचौंध भरी उन्नति से मोहित होते हैं। इसीलिए शिला भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा है कि भौतिक ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अधिक मूर्ख बनता है क्योंकि यह अपनी चकाचौंध से उसके वास्तविक स्वरूप को भुला देता है यह उसके लिए मृत्यु तुल्य है क्योंकि यह मनुष्य जीवन भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिकाधिक फंसते जाते हैं उन्हें इस मोह उन्हें इस महाविनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं दिखती तो ये वास्तविकता है भौतिक भोग की आधुनिक विज्ञान से जो सब सिद्धियां प्राप्त हो रही है वो हमको अचंबित तो निश्चित रूप से करती है और जो शास्त्रों के ज्ञाता है उनके लिए आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि जो आधुनिकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इत्यादि वो सब आ रहा है मय से और मय ये अष्ट योग सिद्धियों में पटु है ये सब योग सिद्धियों में माया भी है तो उधर से ये सब आ रहा है तो उसका लक्षण क्या है कि जिसके पास ये अष्टयोग सिद्धियां होती हैं लोग उसको देख करके अचंबित हो जाते हैं उसकी चकाचौंध उनको अंधा कर देती है ये हम अभी जैसे फ्लाइट में बैठते हैं बच्चे भी जाते हैं फ्लाइट में तो बहुत ही अचंभित करने वाला है कैसे ये उड़ान भरता है कैसे हवा में उड़ रहा है ग्यारह किलोमीटर ऊपर बादलों के ऊपर और कैसे ये अपने आप उड़ता है पायलट कुछ नहीं करता है उसमें केवल बैठा रहता है ऑटो पायलट रख करके और कैसे ये कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है बारह किलोमीटर की स्पीड से चलता है इधर से कलकत्ता जाना हो दो घंटे में पहुंच जाते हैं डेढ़ घंटे में तो कैसे ये इतना अद्भुत कार्य कर पा रहे हैं हैं हैं इससे हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो अभी वो लोग मशीन से कर रहे हैं। पहले ऐसी सिद्धि व्यक्ति खुद प्राप्त कर लेकर खुद उड़ जाता था खुद ऐसे पहुंच जाता था कहीं या तो एक जगह से गायब होकर के दूसरी जगह पे प्रकट हो जाता था शिलोब बताते कुछ योगियों की ऐसी सिद्धि रहती थी कि वो जैसा चाहे जहां चाहे वहां सीधा जा सकता है सोचने मात्रा से मन की गति से आता है ना मनस मुनिपुंग तो मन की गति से जा पाता ऐसी योग सिद्धि थी के पास तो वो क्या करते थे एक ही समय में स्नान करते थे चार पांच नदियों में गंगा नदी में यमुना नदी में सरस्वती नदी में तो साउथ इंडिया में जा करके स्नान करेंगे एक डुबकी लगाएंगे गंगा नदी में और निकलेंगे यमुना नदी में यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे और निकलेंगे कृष्णा नदी में आंध्र प्रदेश में वहां पे डुबकी लगाएंगे और निकलेंगे गंगा नदी पूर्व में वहां पे वहां पे डुबकी लगाएंगे तो ऐसा वो करते थे ऐसे कई योगी थे और शिल प्रभुपात बोले कि मैंने ये अपनी आंखों से देखा है इसका अर्थ क्या हुआ प्रभुपात अपनी आंखों से कैसे देख सकते ये थी <laughs> तो प्रभुपात बोले कि मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसा योगी तो अभी आंखों से प्रभुपात कैसे देख पाएंगे इसको जब खुद भी प्रभुपात के पास वही सिद्धि है <laughs> वो इधर का या उधर निकला तो खुद के पीछे जा करके निकलेंगे तभी तो देख पाएंगे आंखों से मतलब प्रभुपात के पास सभी सिद्धियां थी लेकिन वे उसको दिखाते नहीं ना तो वो उसका उपयोग करते रहे क्योंकि लोग सिद्धियों से चकित हो जाएंगे और भक्ति नहीं ग्रहण करेंगे तो इसलिए ये सब वैश्य का सुख है इसमें कोई सुख नहीं है वास्तविकता में तो ये हमारा शुभदा सुख प्रदत्व और मोक्ष लघुता कृत ये विषय समाप्त हुआ यहां पर अभी आके आता है सुदुर्लभा चतुर्थ गुण शुद्ध भक्ति का चतुर्थ लक्षण सुदुर्लभा की भक्ति सुदुर्लभा है तो सुदुर्लभा में रूप गोस्वामी बताते हैं साधना घेय साधना साधन घेर अनासंग अलभ्या सुचिरादी हरिणा देय इति द्विधा सुदुर्लभा की जो शुद्ध भक्ति है वो सुदुर्लभा है शिल प्रभु बात बताते इसमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी तरह अन्य विधिया है किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला यदि किसी भौतिक इच्छा से रहित भी है तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता अपनी शक्ति मात्रा से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते वे किसी व्यक्ति को भौतिक सुख या मुक्ति तो प्रदान कर सकते हैं किन्तु वे किसी व्यक्ति को अपनी भक्ति में लगाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते भक्ति तो वास्तव में शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है चैतन्य चरित अमृत मध्य लीला उन्नीसवा अध्याय एक में श्लोक में कहा गया है शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त रूप गुरु की शुद्ध भक्त रूप गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त होता है इसके सिवाय कोई अन्य उपाय नहीं है तो बहुत सारे अलग अलग साधन है जिससे व्यक्ति भौतिक सुख मोक्ष इत्यादि प्राप्त करता है किंतु ऐसे हजारों साधनों को करने पर भी भक्ति प्राप्त नहीं होती है भक्ति करने पर भी भक्ति प्राप्त नहीं होती है ये विषय है यहाँ पे तो को आगे बताते हैं तत्र आज्ञा यथा तंत्र ज्ञानता सुलभा मुक्ति ज्ञान से सुलभ है ज्ञान ज्ञान के से योग के माध्यम माध्यम से, से योग मुक्ति सुलभ भुक्ति यज्ञ आदि पुण्यता और जो भुक्ति है भोग वो, वो यज्ञ आदि पुण्य करने से सुलभ हो जाते हैं सायम साधना साधन साहसरे हरी हरिभक्ति सुदुर्लभ लेकिन जो हरी भक्ति है वो सहस्र साधनों करने पर भी दुर्लभ ही रहती है सुदुर्लभ ही रहती है ये यह यहां पे बता रहे हैं हे सती यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वह ज्ञान की विधि विधियों विविध विधियों का विशेष विश्लेषण करता है तो वह भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है वेद वर्णिक कर्म कांडो के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक उठ सकता है और इससे जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूपेण भोग कर सकता है हजारों जन्मों तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती ये करने है इसका। भागवत में भी महाराज द्वारा यही पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती उसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूरी तरह मुक्त होता है क्या है श्लोक मतिर्न कृष्णे पर मिथोभ्युत्त गृहव्रता अदातोटा तिश्रपुनश्चर्तर है महीय पाद रजोषेक क्या है निंचंचन न वृणीत नैषा मतिवरुक्रमाघ्रि यदर्थः ये दो श्लोक पे ने किया है कि कितना भी कोई खुद का प्रयास करें या दूसरे व्यक्ति उसके ऊपर प्रयास करे कितने भी साधनों से उसको भक्ति प्राप्त कृष्ण में मति प्राप्त नहीं होती है ऐसे व्यक्ति को का केवल एक ही उपाय है कि वे जो शुद्ध भक्त है उनकी चरण के जो रज है उसकी धुली से अभिषेक करे अपना तब जाकर के जब अभिषेक होता है तब जाकर के वो कलमशों से मुक्त होकर के भक्ति प्राप्त करता है श्रीमद भागवत पांच छे अठारह में भी नारद में नारद मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं क्या कहते हैं राजन पतिर गुरु रलम भवताम यदु नाम कौचा कौचा अस्तु नस्म प्रियलपति क्वकींक अस्तुमु दर्चित तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि हे राजन भगवान मुकुंद वे आपके घर में रहते हैं आपसे बहुत प्रेम करते हैं वो आपके पति है आपके गुरु भी बन जाते हैं यदुओं के आपके गुरु भी बन जाते हैं देव भी हैं, और प्रिय भी हैं, कुलपति भी है और आपके दास भी बन जाते हैं पचक करो वहां ये बहुत आप लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं अस्तु एवं अंग भजताम ये जो भक्त हैं वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि भगवान मुक्ति तो दे देते हैं लेकिन अपना भक्ति योग नहीं देते हैं ऐसा यहाँ पे बता रहे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कि वो लोग कितने अः भाग्यवान हैं इतना दुर्लभ वस्तु जो है वो उनके पास है हे मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक हैं। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक भी हैं केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर हैं। वे अत्यंत स्नेहिल हैं और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निर्देशक है इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेश का पालन करते हैं मानो वे आपके संदेशवाह हो hey आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितन, जितने अनुग्रह किए हैं, उनका कोई कोई में में भी कल, उनकी कोई में भी उनकी कल्पना नहीं कर सकता इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान मुक्ति तो सरलता से प्रदान करते है किंतु वे विरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि भक्ति के द्वारा भग, भगवान भक्त के दास बन जाते हैं तो ये यहां पे महत्वपूर्ण श्लोक है तो भक्ति इतनी दुर्लभ है कि भगवान सरलता से भक्ति नहीं देते हैं क्योंकि भगवान जब किसी को भक्ति देते तो भगवान उनके दास बन जाते हैं जैसे अर्जुन का रथ हाका भगवान है तो उसमें क्या होता है जब युद्ध चलता है तो जो रथी है उसको बताना है जो रथ हाक रहा है जो सारथी है उसको कि किस तरफ लेके जाना है अभी ड्राइविंग वास्तव में रथी करता है लेकिन जो रथी है वो तो लड़ने में व्यस्त है उसके दोनों हाथ लड़ने में है और आंखें भी अपने टारगेट पे है ध्यय पे है लक्ष्य पे है और इसलिए वो बोल भी नहीं सकता और बोलेगा तो भी सुना ही नहीं देगा क्योंकि इतना युद्ध में तो बहुत बहुत बहुत आवाज होती है तो इसलिए किस प्रकार से सारथी को बताएंगे किस दिशा में लेके जाना है तो विधि यह है जो रथी है उसके पैर सारथी के एकदम निकट रहते हैं उस प्रकार से रथ डिजाइन होता है और वो रथी और सारथी को दाया और बाया पैर मार करके बोलता है कि इस तरफ लेके जाओ उस तरफ लेके जाओ तो अभी आप सोचो कि भगवान वो सारथी बने हैं और भक्त रथी बने हैं और भक्त भगवान को बार बार लात मारेंगे यहां पर और भगवान को उस प्रकार से कार्य करना है तो एक तो भगवान सेवक बने हुए हैं और उनको लात मार मार करके बता रहे हैं कि इस तरफ जाओ उस तरफ जाओ तो क्या हालत होगी भक्त की तो अर्जुन की यह स्थिति है इसलिए जब अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ रथम स्थापय में अच्युत तब अच्युत शब्द का उपयोग करते हैं कि भगवान सारथी होते हुए भी भगवान के पद पर ही है क्योंकि अर्जुन ये द्विधा का अनुभव कर रहे हैं अभी भगवान को लात मार के बोलना पड़ेगा कि यहां पर लेकर के जाओ दोनों दोनों सेनाओं के बीच में यह विधि है लड़ाई में तो इसलिए अच्छुत शब्द का उपयोग करते हैं अर्जुन तो कितने सौभाग्यशाली है अर्जुन के भगवान उन लोगों के दास की तरह कार्य कर रहे हैं उन लोगों के सेवक बन गए हैं तो इसलिए भगवान किसी एरे गेरे नथु खेरे को भक्ति नहीं दे देते हैं। बहुत साधन भी करते हैं बहुत प्रयास भी करते हैं तब भी भक्ति सरलता से नहीं देते हैं ये भक्ति सुदुर्लभ है ये भावभक्ति के स्तर पे यहां पे बात हो रही है क्योंकि मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभ ये भावभक्ति के लक्षण है तो भाव भक्ति सुदुर्लभ मुक्तिम दि कर न स्म भक्ति योगम तो जो भक्त लोग भक्ति करते हैं साधना भक्ति में आए, वो भी धीरे धीरे भावभक्ति के स्तर पे जाएंगे यदि वे गंभीर है तो अन्यथा बहुत प्रलोभन आएंगे योग सिद्धियां आएगी भौतिक भोग के प्रलोभन आएंगे मुक्ति का प्रलोभन आएगा भगवान ये आसानी से दे देते हैं भक्ति कर लो चलो अच्छा गाडी बंगला हो जाएगा या तो स्वर्ग लोग तक मिल सकता है अपसराये मिल सकती हैं या तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है शांति मिल सकती है सब प्रकार के भोग भगवान देंगे धनम ये लो धन अब भक्ति कर बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है आप जो भक्ति कर रहे हो उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं ये लो धन ये मेरी तरफ से आपको है मैं प्रसन्न हुआ इसलिए आपकी पक्ति से तो आपकी पक्ति का फल ये धन ले लो भगवान ऐसा करे तो धन में फंस गए तो ठीक है भगवान ने पीछा छुड़ा लिया इतने तरीका में बहुत ही अच्छी तरह से इसका वर्णन हुआ है कृष्ण कविराज गोस्वामी मधुर बंगाली में कहते हैं कि यदि भगवान भक्ति और मुक्ति दे करके छूट जाते हैं तो भक्ति नहीं देते हैं फिर ये श्लोक कोट करते हैं नस्म भक्ति कि भगवान ये आदि लीला में आता है कृष्णा कोज गोस्वामी कहते हैं कि यदि कृष्णा भक्ति मुक्ति देकर के छूट जाते हैं तो वो दे देते हैं चलो ले लो छूटो इधर से भागो <laughs> करते हैं ना कई बार हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो चलो ये ले लो जाओ भगवान तो भगवान ऐसा करते हैं कोई भक्ति में भी आता है तब भी भगवान ऐसा करते हैं कि भाई इसको वास्तव में भक्ति चाहिए कि नहीं उसका परीक्षा करते हैं उसको मुक्ति सब दे देते हैं चलो ये ले लो जाओ तो संतुष्ट हो गया तो गया वो आएगा नहीं फिर पीछा छुड़ा लेते हैं लेकिन भक्ति आसानी से नहीं देते वो तो जब आदमी रोता रहता है बार बार बार बार की नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए ना धन न जन्म भक्ति करते तो बहुत सारे धन आता है धन के साथ साथ लोग आते हैं जन्म बहुत वाहवाही करते हैं प्रचलित हो जाते हैं ये तो कितना बड़ा भक्त है इस तरह से कितना बड़ा अच्छा कीर्तन करता है किसी का कंठ अच्छा है तो अच्छा कीर्तन करता है तो बहुत लोग आते हैं कीर्तन मेला में उसको तो प्रसन्न हो जाते हैं या कोई गुरु बन जाते हैं तो बहुत सारे शिष्य हैं, शिक्षा गुरु के भी दीक्षा गुरु के भी तो जनम तो कुछ लोग उसमें संतुष्ट हो जाते हैं भगवान ने ही दिया है उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के तो उसको स्वीकार कर लेते हैं तो भक्ति योग प्राप्त नहीं होता है न धनम न जन्म उसको भी ना बोलना पड़ेगा कई बार होता है बहुत बड़े प्रचारक बन गए हैं बहुत अनुयायी होते हैं और हम प्रचार भी करते हैं लोग अनुयायी भी हैं और हम उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं सालों साल प्रचार करके सात आठ नौ दस साल प्रचार करके पूरा सेंटर बनाया है एक नहीं दो तीन सेंटर बनाए हैं और सब लोग उधर भक्ति में प्रगति भी कर रहे हैं अपनी भगति भक्ति करके आगे भी बढ़ रहे हैं और फिर गुरु का आदेश आ जाता है अब प्रचार करना छोड़ दो अब मेरे साथ आकर के ये करो तो उस समय परीक्षा हो जाती है वो प्रचार करना छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते कि जनों से आसक्त है या भक्ति से आसक्त है तो इस प्रकार की परीक्षाएं आती रहती है जीवन में न धनम न जनम फिर और परीक्षा आती है न सुंदरीम सुंदर स्त्री की परीक्षा आती है कि भक्ति करते हैं तो परीक्षा से लगभग सबको गुजरना पड़ता है कि भक्ति करते हैं तो काम वासना बढ़ जाती है अचानक और स्त्रियों के प्रपोजल आना शुरू हो जाते हैं गलत कार्यों में लगना शुरू हो सकता है इससे और ये भक्ति का ही भगवान प्रसन्न होकर के जैसे योग में अपसरा भेजते हैं तो भक्ति में जो अच्छी भक्ति करता है उससे प्रसन्न होकर के भगवान भक्त स्त्रिया भेजते हैं कि इनका पोषण करो क्या क्या नाम का हाँ हाँ उसको मैं क्यों दू और भगवान देते भी है परीक्षा करने के लिए भगवान देखते हैं कि दे कि नहीं दे वो अलग अलग अधिकारी के लिए अलग अलग वस्तु रहती है उसमें तो ये भेज देते हैं ये तो भक्त ही है बोलते हैं कई बार कि इस प्रकार चाहते हैं कि आपके बिना उसकी भक्ति की प्रगति रुक जाएगी आप यदि उसको सहारा नहीं देंगे ये स्त्री को भक्त स्त्री को वैष्णवी को तो आपके बिना उसकी भक्ति में प्रगति रुक जाएगी इसलिए आप उसको सहारा दो ऐसा करके प्रलोभन आते हैं या तो दूसरी प्रकार से प्रलोभन आता है कोई भक्त स्त्री जो उन्नत है तो वो उसके सेमिनार करने लगते हैं उनसे हम भक्ति में शिक्षा लेकर के हमारी बहुत प्रगति होती दिखती है हमको भक्ति में बहुत उत्साह आता है ऐसा उत्साह हमारे आसपास जो पुरुष भक्त है उनसे हमको नहीं आता है तो इसलिए लगता है कि भक्ति में हमारी बहुत प्रगति हो रही है इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके और वहां पे फंस जाते हैं जैसे अलग अलग प्रकार से भगवान परीक्षा करते न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम बुद्धि देते हैं बहुत ही बड़ी बुद्धि देते हैं उसमें उलझ करके रह जाते हैं जैसे अलग अलग प्रकार से भगवान परीक्षा देते हैं स्वर्ग लोग प्राप्त कराने की परीक्षा देते हैं इत्यादि इवन जब वैकुंठ लोक जाने की यात्रा शुरू होती है तो सब लोगों से होकर के जाती है स्वर्ग लोगों से होकर जाती है कि अभी भी इच्छा है तो उतर जाओ इधर थोड़ा भोग करके फिर आ जाना आपका प्लेन तैयार है यहीं पे खड़ा रहेगा आप जाओ थोड़ा इधर ये जो भी आप अफसर है भोग करनी है या मदिरा पान भोग करना आप कर सकते हो यहाँ पे विमान यहीं पे खड़ा रहेगा चिंता मत करो बाद में आ जाना ऐसा करके उधर भी उतार देते हैं <laughs> परीक्षा चलती रहती है सर। तो जब ना ना ना ना ना करते रहते है इसको केवल जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवता भक्ति ब्रह्म ज्योति में भी उतार देते <laughs> मोक्ष की पुनर्जन्म नहीं होगा बस हो गया ना तो हो अभी तो तुम्हारे पुनर्जन्म नहीं होगा अभी भक्ति क्यों करते हो तो नहीं तो ऐसी भक्ति जब होती है तब कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है तो इसलिए सुदुर्लभ है ये भाव भक्ति सुदुर्लभ है मोक्ष इत्यादि तो जो साधना भक्ति करते करते उससे प्राप्त हो ही सकता है लेकिन साधना भक्ति करने से भी दूसरे सब साधन से तो संभव ही नहीं है भक्ति प्राप्त करना साधना भक्ति करने से भी जो भाव भक्ति है वो प्राप्त करना दुर्लभ है क्योंकि बीच में फंस जाते हैं ऐसी भौतिक भोग की इच्छाओं तो इसलिए भगवान यदि छूटते हैं भुक्ति मुक्ति दे करके तो वो भक्ति नहीं देते हैं इसलिए भक्ति तो बहुत ही दुर्लभ है सुदुर्लभ है भक्ति ये विषय फिर और आगे ये भक्ति की सुदुर्लभता भक्ति भक्ति रसामृत सिंधु में एक या दो प्रमाण दिया इन सब ये सब वस्तुएं जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके लिए जबकि हरिभक्ति विलास ऐसा ग्रंथ है जो इन्ही विषयों को चर्चा करके प्रमाणों की लड़ी लगा देता है यही सुदुर्लभता जो है भक्ति की वो हरी भक्ति विलास में भक्त है दुर्लभत्वम। इस विषय के अंतर्गत चर्चा हुई है दूसरे भाग में लगभग 10 ग्यारहवे विलास में तो उसमें पूरी प्रमाणों की लड़ी है एक के बाद एक सब प्रमाण है 12 12-15 प्रमाण है उसमें अलग अलग जगह से ऐसे हमने पीछे भी जो सब चर्चा की तो हरिभक्ति विलास में सब प्रमाण है ज्यादा प्रमाण है उसमें इसमें केवल उस सूत्र रूप में प्रमाण दे दिए तो क्योंकि ये ग्रंथ मुख्य रूप से भक्ति रस के ऊपर चर्चा करेगा भक्ति सामान्य हरिभक्ति विलास में दी है विस्तार में तो इसलिए आगे आएगा इसमें जो दूसरा अध्याय है तो उसमें ही बताएंगे अः गोस्वामी के इन वस्तुओं के विस्तार यदि जानना है तो हरिभक्ति विलास में जाए यहां पे सनातन गोस्वामी विस्तार से बताया है। फिर आगे आता है सांद्रानंद विशेषात्मा सांद्रा लक्षण है भक्ति का ये प्रेम भक्ति प्राप्त होने पर होता है सान्द्र मतलब इंटेंस या कंसंट्रेटेड अंग्रेजी में ये शब्द कह सकते हैं अर्थात जो बहुत ही घनी भूत है घनी भूत को सांद्र कहते हैं। जैसे पानी है उसमें आप एक ग्लास पानी में एक चम्मच सुगर शर्करा डाल दे तो वो मीठा होगा पानी उसमें जब दो चम्मच शर्करा डालेंगे तो और मीठा होगा तीन चम्मच डालेंगे तो और मीठा होगा दस चम्मच डाल देंगे एक ग्लास में शर्करा तो बहुत मीठा हो जाएगा एकदम मीठा अभी उसमें शर्करा घुलेगी नहीं डालेंगे तो भी ऐसे की ऐसी रहेगी फिर आपको क्या करना होगा और मीठा करना है तो उसको उबालना पड़ेगा पानी को गरम करेंगे फिर और शर्करा डाल सकते हैं तो डालते डालते गरम करके जब उड़ाने लगते हैं तो क्या होता है पानी को गरम करते करते करते करते उड़ता रहता है तो वो और घनीभूत होता है चाशनी बनती है और चाशनी फिर एक तार वाली दो तार वाली तीन तार वाली ऐसा करके हम करते हैं ना तो और घनीभूत होता रहता है तो ये जो घनी होने की प्रक्रिया जितना घनीभूत उतना सांद्र कहते हैं तो ये जो कृष्ण प्रेम का जो आनंद है वो एकदम घनीभूत आनंद है बहुत ही घनीभूत है इसलिए उसको सांद्र कहते हैं बहुत ही तीव्र आनंद है वो आनंद जो है वो भौतिक शरीर झेल नहीं पाता है कृष्ण भक्ति का जो वास्तविक आनंद है प्रेम कृष्ण प्रेम का आनंद वो भौतिक शरीर झेल नहीं पाता है भौतिक शरीर की क्षमता ही नहीं है उसको जेल पाने की उसके एक बूंद को भी झेल नहीं पाता है इस आनंद की इसलिए प्रेम के पहले उसकी मुक्ति हो जाती है भाव के स्तर पर अर्थात भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हो जाता है कि जिसमें वह झेल पाएगा ये आनंद जो आस्वादन कर सकता है तो ये इतना घनीभूत होत होता है तो ये आनंद की यहां पर बात हो रही है सांद्रानंद विशेष विशेष रूप से है सांद्रानंद विशेष आत्मा तो ये प्रेम उत्पन्न होने पर इस प्रकार का आनंद उत्पन्न होता है तो इसको तुलना कर मतलब ये इत, कितना उच्च आनंद है तो हमको ये सिखाना है तो बस केवल कुछ भौतिक चीजों से ही तुलना करनी पड़ेगी बाकी तो हम इसको समझ भी नहीं पाएंगे तो इसलिए मोक्ष के आनंद के साथ इसकी तुलना की गई कि ब्रह्मानंद में लीन होने का ब्रह्म में लीन होने का जो ब्रह्मानंद है उसकी तुलना में ये क्या है केवल हमको दिखाने के लिए वो तुलना करनी पड़ती है क्योंकि बाकी तो हम समझ भी नहीं पाएंगे भुक्ति मुक्ति दोनों के आनंद से ये कैसे सर्वश्रेष्ठ है कितना गुना ऊपर है ये दिखाने के लिए यहाँ पे तुलना बताई जाती है और यह आनंद केवल इतना घनीभूत नहीं है ये और बढ़ता रहता है हमेशा इसलिए ये सागर है आनंद का आनंद अम्बुधि तो यहाँ पे आता है रूप गोस्वामी कहते हैं सांद्रानंद विशेषात्मा ब्रह्मानंदो भवे देश चेतपराधगुणी कृत नैति भक्ति सुखा भोदे दे परमाणु तुला तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्म में लीन होने का जो आनंद है वो यदि परार्थ गुणीकृत है उसको यदि एक परार्थ मतलब ब्रह्मा जी की जो आयु है उसकी आधी आयु उस आयु तक भी भोगा जाए उस समय तक भी ब्रह्म के आनंद को भोगा जाए न ऐसी भक्ति सुखाम भोजे परमाणुतुलाम अभी तो भक्ति के सुख का जो सागर है उसका एक जो परमाणु है उसके तुल्य भी नहीं है कौन सा आनंद ब्रह्मानंद जो ब्रह्मा जी के आदि उम्र तक भोगा गया है वो भक्ति से भक्ति के सुख के जो सागर है उस सागर का एक परमाणु भी यदि ले तो उसकी तुलना भी नहीं हो सकती उससे इतना महान आनंद है वो फिर आगे बताते हैं हरिभक्तिदयी में तत्साक्षात्नाहलाद विशुद्धास्ती स्थित में सुखा नि घोष पदा ये तो तो ये तो हमने इस श्लोक के ऊपर चर्चा कर ली कि प्रद महाराज कहते हैं पे हे ब्रह्मांड के प्रभु मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूं अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानता हूँ इसी प्रकार श्रीमदभागवत पर श्रीजर स्वामी के भाष्य भाव दीपिका में पुष्टि की गई है यथा भावार्थ का में पाठो पाठो महामुदह कैचि चतुर्वर्गम त्रृणोपम अंगवाद प्रभु कुछ भाग्यशाली लोग जो अपनी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देता है ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क सड़क पर पड़े तृण की तरह तुच्छ मानते हैं तो ये सान्द्रानंद विशेषात्मा बहुत जबरदस्त आनंद की अनुभूति होती है ये प्रेम के स्तर पर है और ये आनंद हमेशा बढ़ता रहता है इसलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा उन्नमत रहता है पागल रहता है सामान्य जन की दृष्टि में इस विषय में चैतन्य महाप्रु को उनके गुरु ईश्वरपुरी एक श्लोक बताते हैं जब चेतन महाप्रभु को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है वास्तव में तो कृष्ण प्रेम है ही लेकिन वो अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं तो गुरु कहते हैं कि भालो हाइले तुम्हें परम पुरुषार्थ तुम्हारा प्रेम तेमी होता अच्छा हुआ कि आप को ये परम पुरुषार्थ जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया आपके इस कृष्ण प्रेम से मैं कृतार्थ हो गया ये उनके गुरु चेतन महाप्रु कहते हैं नाचो गाओ भक्त संगे सौरव संग की कृष्ण नाम उपदेशी तारो सरोजन इसलिए अभी नाचो गाओ और भक्त के संग में संकीर्तन करो और कृष्ण नाम का उपदेश सभी जगत के जनों को तारो ऐसा एक श्लोक सिखाई लो मोरे भागवत बोले बारे बारे ऐसा बोल करके एक श्लोक मुझे सिखाया चेतने बापरू कहते हैं कि भागवत का ये सार है ऐसा मुझे बार बार कह करके एक श्लोक सिखाया मेरे गुरु ने वो क्या है एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातागउ उच कि बाह श्लोक भागवत का सार है एवं व्रत प्रिय नाम कीर्त्या इस प्रकार से अपना प्रिय नाम क्योंकि अभी प्रेम उत्पन्न हो चुका है तो भगवान नाम प्रिय है तो स्वप्रिय नाम कीर्तिया अपने प्रिय नाम का कीर्तन करते हुए और कीर्तन करने से जाता अनुराग हा, उसका अनुराग उत्पन्न हो गया है ऐसा व्यक्ति जब ऐसा कीर्तन करते हुए जाते हैं जाता अनुराग द्रुत चित्त उच्च ही और उससे जो उनका चित्त है वो बहुत ही जोर से चलने लगता है और उच्च स्वर में वो गाते हैं भगवान के नाम इत्यादि गुण उच्च हसती तो क्या करते हैं ऐसा गाते हुए हंसते हैं कभी हसते हैं हसती अथ हसते हैं और हसते अचानक रोने लग जाते हैं हसती अथ रोदती रोने लग जाते हसत अथ रोदती रोती अः हसत अथ रोदती रोती बाह्य हसती अथ रोदती रोती गायती गाने लगते हैं नृत्यति लोकबाह उन्मादवत नित्य थी उन्मादवत पागल की तरह नित्य नृत्य करते हैं लोक बाह्य लोगों का कुछ बाह्य हो जाता है मतलब वो सब चीजों का भान नहीं रहता है वो जो भौतिक जगत है भौतिक लोग हैं, भौतिक वस्तुएं हैं उसके प्रति उनका भान नहीं रहता है कुछ भी सब बाह्य हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उनको अनुभूति होती है भौतिक जगत की नहीं वो भी बाह्य हो जाता है वो आता ही नहीं है उनके इंद्रियों के ऊपर पड़ने से वो मन में वो रजिस्टर ही नहीं होता है जैसे सुखदेव गोस्वामी थे तो वो नग्नावस्था में जा रहे हैं जंगल से और वहां पर स्त्रिया नग्न अवस्था में स्नान कर रही है नदी में तो अः सुखदेव गोस्वामी को वो दिखाई नहीं आंखों के ऊपर वो दृश्य पढ़ने पर भी मन में वो दृश्य आया ही नहीं अर्थात देखा ही नहीं इस प्रकार की स्थिति हो जाती है इसलिए वे लोक लोकबाह कहे जाते तो ऐसी स्थिति है प्रेम प्रेमाविष्ट होने की स्थिति तो ये हुआ सान्द्रानंद विशेष आत्मा बहुत ही मतलब सु सु सु दुर्लभ कह सकते हैं इसको कि भाव भक्ति ही दुर्लभ है तो कृष्ण प्रेम भक्ति तो उससे भी ज्यादा दुर्लभ होती है और छठा लक्षण भी आता है कृष्ण को आकर्षित करना श्री कृष्ण आकर्षणी तो शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण को आकर्षित करती है क्योंकि शुद्ध भक्ति स्वयं मूर्तिमान श्रीमती राधा रानी वे कृष्ण को आकर्षित करती है मतलब कृष्ण को वश में कर लेती है यह है शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति का बल भगवान के बल से ज्यादा है इसलिए तत्व विचार में भगवान श्री कृष्ण परम है उनसे ऊपर और समान कोई नहीं है किंतु रस विचार में भगवान से ऊपर है उनकी शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान स्वयं नाचने लगते हैं अपने शुद्ध भक्त के इशारों पर यह है शुद्ध भक्ति की शक्ति इसलिए भगवान सरलता से नहीं देते किसी को भुक्ति और मुक्ति देकर के छूट जाते हैं। चलो ले लो इसको ऐसा करके। तो ोस्वामी कहते हैं श्रीकृष्णकर्षिणी कृप्वा हरि प्रेम भाजम प्रिय वर्ग सामत भक्तिशी कौतीकर्षिणी मता कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं किंतु भक्ति कृष्ण को आकर्षित करती है सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं जिसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करने वाले हैं, किंतु राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक है